तो प्रेम में गुण दर्शन नहीं होता तो ब्रह्मा जी ने कहा आपके गुणों को कोई जानता ही नहीं तो वो कोई कोई नहीं बता सकता तो बोले क्या करना चाहिए ब्रह्मा जी अपनी बात कहते हैं बोले भाई हम तो प्रेमी है नहीं ये प्रेमियों की चर्चा जो हमने कर दी इनको देख करके पर हम तो प्रेमी नहीं हमारे शरीखा लोग शरीखा आदमी जो है उसके लिए और हम तो अपनी बात सब के लिए जानते हैं तो क्या करो तत्कम पाम सुसुमी क्षमा भुंजान आत्मकतम विपाकम हृदय नमस्ते जीवित यो मुक्ति पर सदात महाराज हम तो मुक्ति चाहते हैं मुक्ति की बात करें पर हमें एक बात बड़ी बढ़िया स्फूर्त हो गई हमारे मन में आपके सुंदर स्वरूप को देख करके ये नया साधन मिला वर्मा जी को सुसमीक्ष माने का दो किया कुछ टीकाकार कहते हैं कृपा की प्रतीक्षा और कुछ कहते हैं भली भानी सर्वत्र देख है कृपा को हर जगह भगवान की कृपा को देख है हर एक विषय में भगवान की कृपा को देख है और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए अच्छा बुरा फल रूप में उसको ग्रहण करता रहे भोजता रहे निर्विकार मन से भगवान की कृपा समझकर और प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलक शरीर से अपने आप को भगवत चरणों में अर्पण करता रहे इस प्रकार का जिसका जीवन होता है मुक्ति तो उसको दाय भाग में मिल जाती है उत्तराधिकार में जैसे आजकल तो नए कानून हो गए उत्तराधिकार के भी कानून बन गए सरकार माने तो माने तो न तो माने उत्तराधिकार पर अपना कानून यही था पहले का कि पुत्र जो है पुत्र हो गया अब उसके लिए वो कोई डेथ ड्यूटी की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र हो गया बड़े तो उत्तराधिकारी हो गया अमुक का पुत्र तो उसका उत्तराधिकारी उसका जो कुछ है उसका सत्वाधिकार उस पुत्र को होगा अपने आप तो ये कहते हैं कि ये मुक्ति जो है ना ये आपका धन है भगवान का धन मुक्ति है तो क्या करे कि भाई सीधी सी बात है तीन बात करें तो तीन कंपा सुसमेक्ष मानो आपकी कृपा की को देखे या आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहे निरंतर वो ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में बड़ी सुंदर बात सोची कि भाई गुण गुणगुणों की तो गमती होती नहीं तो वो कौन कर सकता है प्रेमियों को तो आवश्यकता नहीं और और लोग कर सकते नहीं तो गुणगुणों की गंती की तो आवश्यकता नहीं पर एक काम हो जाए तो तुम्हारी अहेतु की कृपा पर विश्वास हो जाए चाहे वो सुख संपत्ति के रूप में आवे और चाहे दुख दारिद्र के रूप में आवे चाहे शीतल सुंदर समीर के रूप में आवे और चाहे बडे बड़े आंधी तूफान के रूप में आवे बस सर्वत्र सदा सब अवस्थाओं में कृपा की वो अजक्ष निर्मल धारा ये बह रही है इस प्रकार से दिखाई दे और उस अनुकंपा की प्रतीक्षा जागृत हो जाए कि बस प्रभु की कृपा ही मेरा सर्वस्व है वो तो एक टीकाकार नहीं वो लिखा है कि ये कृपा की बात कैसे देखें बड़ा सुंदर भाव है कि जैसे कि चाचक स्वाति की बूंद की बात देखता है चाचक एक तो पेड़ पे जा बैठा पति है पेड़ पे जा बैठा तो तत्काल उड़ने लगा बैठ चुका जरा सुंदर। तो बोले भाई क्यों उड़े किसे पूछा पर इसलिए उड़ा कि ये गंगा के तट का जो पेड़ है ये गंगा जी के पानी से खींचा गया है तो इस पर मैं नहीं बैठता ने जो खींचा गया हो उस पर बैठूंगा हमें पतिया उड़ रहा था मौत दे? तो नीचे गंगा जी बह रही थी तो गिर पड़ा उसमें तो पक्षी मरता है स्वाभाविक उसकी चोच ऊपर हो जाती है ना लेकिन प्रेमी प्रेमियों ने देखा इसको और अपने भाव से बड़ा सुंदर कि कहीं गंगाजल हमारे मुंह में प्रवेश नहीं कर जाए गंगाजल की बूंद नहीं तो वो चाचक की पपिए की जो प्रेम प्रेम प्रे, प्रे, की टेक है वो टूट जाएगी ना गंगाजल तो लोग लो तो कहते हैं भाई मरते हुए के मुंह में गंगा डालो और ये गंगा जल में पड़ा हुआ चाचक भी गंगा जल से परहेज करता है बोले ये नहीं चाहिए इसलिए तो चूंटू कौन खाली इसने कि हमारे चूंच में कहीं गंगा जल की बिंदु प्रवेश न कर जा तो बोले वो चाचक फिर चाहता क्या वो चाहता कुछ नहीं तो मेघ तो को रटता है और कभी दूध बरसा दे बोले न बरसा तो तुलसीदास जी ने दोहावली में का प्रसंग लिखा रटते रटते रथ माल की प्रसा सूखी गए अंग तुलसी चार तक प्रेम को नित ब रंग रटते रटते जीव सूख गए और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए जब तुम्हारा दूसरा लोग कहते पी लो बोले मा अरे बोले इतना दुख देता है मेघ तुमको बरसता नहीं तो बोले न बरस रसते रहेंगे पर तो दूसरा गल नहीं पियेंगे प्रेम का नित्य नया रंग वहां पर प्रकट होता रहता अच्छा बोले न बरसा तो न सही कभी ओले बरसाए तो भक्त लोग कहा करते हैं बोले हमने तो भगवान को बहुत भजा बहुत भजा कितना भजा कि जरा सा तो उनको सिंझलना चाहिए था हमारे दुख दर्द को मिटाना चाहिए था नहीं मिटाया बड़े गल गए ऐसे भगवान को क्या भजे और कई दुख आ जाए बहुत बोलिए तो अनथी कटा सुख के लिए भजा सुख तो नसीब वो ही नहीं और दुख दे दिया छोड़ो ऐसे भगवान को कोई बात नहीं चाचक के सामने प्रश्न आया ओले बरसे और बड़े बड़े पत्थर बरसे भारी भारी और उसकी पांखे टूट गई तो किसी ने कहा चाचक अब तो छोड़ मोह को मेघ मेघ मेघ मेघ रटता है तो देखते ही पांखे तोड़ दी चातक ने कहा कि नहीं नहीं पांखे तोड़ दी तुम तो तो मेरे में ही नहीं है <laughs> पांखे तोड़ के तो मेरा स्पर्श किया ना। कितना प्रेम है बरखी परुख पा पंख करे टूक टूक तुलसी पड़ी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक बड़ की परुख पाहन।, पाहन पत्थर को कहते हैं परुख कहते हैं कठोर को पैद लेख का नाम है तो बादल ने बड़े कठोर कठोर पत्थरों की वर्षा की और पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए बेचारा वो भी लायक भी नहीं रह गया पर उस प्रेम के चतुर चा तक के प्रेम में कभी चूक नहीं पड़ तो बोले भाई क्या बात है क्यों नहीं पड़ी तो कहते हैं कि भाई चातक के यहाँ व्यापार नहीं है दुकान खोल के नहीं बैठा वो लेन देन करता हो चौतम चातक चित्त कब प्रिय प्रयोग के दोख तुलसी प्रेम प्रयोध के तहान मापन जोख चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी आते ही नहीं दिखते ही नहीं भाई क्यों नहीं दिखते है? तो कहा माफ तोल नहीं है हमने इतना दिया बदले में वो हमें इतना दे ये दुकानदारी प्रेम में नहीं होती तो भाई क्या है बोले प्रेम पयोधी है और जो तो प्रेम का अनंत समुद्र लहरा रहा है उस प्रेम के अनंत समुद्र में कितना जल है इसकी कोई था नहीं अगाध समुद्र है तो प्रेम समुद्र में कहीं बदला मिला कि नहीं और बदले में क्या मिला कितना मिला क्यों मिला और क्यों नहीं मिला ये प्रश्न नहीं आते जो तो सुसमीक्ष मानो चार सक की भांति भगवत कृपा के सिवा किसी और का आश्रय मन में कभी आवे ही नहीं तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बस हमारे तो मन में एक बात आई कोई अंग भी हमारा आपका सन्मुख नहीं है तुलसी प्रतीत एक कुभ मुहूर्ति कृपा मई बस एक विश्वास है कि आपका जो ये स्वरूप है ये कृपा मय है आप कृपा से बने हुए तो तत्व कंपा सुख सुन मानो वो जैसे वो प्यास की ज्वारा से जुरूसता हुआ चाचक भी प्राण भरी जल के खाक हो जाए तो दूसरी ओर नहीं ताकता किसी प्रकार ये प्रेमी भक्त ये सारी आशाओं का परित्याग करके केवल कृपा कर्ण को प्राप्त करने के लिए नित्य उत्कंठित रहता है कृपा की अनुभूति करना चाहता है कृपा पर विश्वास कर लेता है तो बोले फिर ये संसार के काम काज ये सुख दुख की दूसरी बात कहते हैं कि जैसे हम वैसे भोगता है जैसे हम वैसे भोगता है इनकी तरफ से भुंजान एवात्मकम विपाकम इस सुख दुख के लिए भगवान से कुछ कहता सुनता नहीं ना ये सुख आवे और दुख आवे इन दोनों में वो कृपा की अनुभूति करता है मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा जो दुख में भी भगवान को धन्यवाद दे वो विश्वासी प्रेमी तो वो नहीं है प्रेमी में वो तो दुख की कल्पना नहीं होती विश्वासी में दुख की कल्पना तो होती है वो जानता तो है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया घाव तो हुआ पर ये हुआ मवाद निकलने के लिए अच्छा हुआ मंगल भावना करता है वो पर उसे अंग के कटने का ज्ञान तो है तो भगवान की कृपा में विश्वास करने वाला विश्वासी भक्त प्रत्येक दुख में और प्रत्येक सुख में सुख में अभिमान नहीं करता और दुख में रोता नहीं दुखेश्वर उद्विग्न मनाहा तो सुखे सु जगत सुख की उसके मन में स्प्रिया नहीं होती इच्छा नहीं होती सुख की इच्छा और दुख इच्छा नहीं होती दुख तो आते तो दुखेश्वर उद्विग्न मनाहा दुख आ गए तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता तो सुख की इच्छा ही नहीं होती ये यद भाग्यम तद भगवन पूर्व कर्मानुरूपम ये जैसा कुछ होना है ये होता रहे इसकी परवाह नहीं वो जानता है कि ये जगत का जीवन कै दिन का और यहाँ के भोग कै दिन के ये तो सब जाने वाले ही हैं यहाँ का सुख और आराम ये तो कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए लालाई तो हुआ जाए जिसके न मिलने पर रोया जाए और जिसके मिल जाने पर फूल फूल जाए आदमी ये तो अज्ञान की चीजें हैं ये तो जैसा कुछ पूर्व कर्मानुसार होना है होता रहे जरा भी मुख मिलान न हो इसके लिए भगवान राम को मिलने वाला राज्य राज्य और मिल गया धन भगवान के मुख पर मिलानता नहीं आई जैसा राज्य वैसा धन जैसा सुख वैसा दुख जैसा लाभ वैसी हानि जैसा अप्मार वैसा अपमान जैसे स्तुति वैसे निंदा युद्धाग्यम तक भक्त भगवान पूर्व कर्मानुरूप जगत में किसी ने दो चार शब्दों में बड़ाई कर दी अपने आप का आरोप कर लिया हम बड़े प्रशंसित पुरुष हैं सबके द्वारा हम प्रशंसा प्राप्त करते हैं और किसी ने अगर कोई जबान से पांच चार शब्द ऐसे कह दिए ब्दों को आस नहीं जानने वाला तो नहीं दुखी होता वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है पहले की एक अंग्रेज प्रोफेसर आए थे नए तो वो हिंदी जानते नहीं थे अंग्रेजी में अंग्रेज़ों में जब आए पुरानी बात तो लड़के तो सब तरह के होते ही <laughs> कोई लड़का शरारती था उसने कुछ गालियां सिखा दी उनको बद्दी बद्दी गाली सिखा दी तो कहा बोले ये क्या उसने पूछा बोले ये बड़े सम्मान सूचक शब्द हैं तो जब कभी कोई अच्छे गैदरिंग हो मीटिंग हो तो उस समय इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो बेचारा सीधा अंग्रेज उसने रट लिए वो शब्द तो एक दिन कोई सभा हुई उसमें शब्द को करके कोई बोलने लगा तो लोग सब बोले क्या करता है क्या करता है किसने ने अलैया करके पूछ चुका है साहब ये क्या बोल रहे हो उन्हें सबका सम्मान कर रहे हैं अरे सम्मान कर रहे हो गाली देखिए गाली गाली तो हम नहीं देते तो बोली क्या बोल इसका अर्थ मालूम है बोले अर्थ मालूम नहीं है हमको <laughs> तो लड़के ने सिखा दिया तुम बोल दिया करो तो हम बोल देते हैं इसका अर्थ ये बोल ये अर्थ तब तो फिर उसने क्षमा मांगी और गोरा गोरा हमसे बड़ी भूल हुई तो शब्द तो वो के वही है तेरी समझा हमने तो हमें दुख होता है क्या अरे हमारा नाम देख किसी ने गाली दी क्या तो बड़ा गुस्सा आ गया उसने कहा आप तो घबरा होते हैं तो, तो इस्लाम का तो वो जो आदमी जाए हमने तो उससे तो तो कहा नाम होकर तो क्या हुआ अरे उससे कोई बात नहीं उसे उतर के उतर उत्या तो ये गाली लेने से लगती है लोली पड़ गई और नही सीधी बात तो ये माना अपमान स्तुति निंदा सुख दुख ये पूर्व कर्मानुरूप जैसे हूं वैसे हो जाए इनमें कुछ आता जाता नहीं है अरे वो नींद नींद चाहिए वो नींद जब आवेगी तो कहीं भी आ जाएगी अमुक का दुछना हो तो ही नींद आगे और न हो तो बोले हम तो मारेगा जो कितने दुखी होगा दुखी क्या होगा नींद में कोई जगात पड़ गया वो तो आई जाएगी भूख लगेगी तो खाई ही पची जाएगा ये व्यक्ति का हमारा एक सांकल्पिक सुख दुख है जो प्राप्त होता रहता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहली बात तो ये करे कि आपकी कृपा पर विश्वास करें, कृपा का अनुभव करें, कृपा की प्रतीक्षा करें दूसरी बात जो कुछ भी संसार के भोग प्राप्त हूं पूर्व कर्मानुसार इनको अच्छी प्रकार से शांति के साथ बिना घबराए ये हर्ष में भी घबराना होता है उद्वेग हर्ष में भी होता है एक प्रकार का विकार होता है तो ये रहो और अपने आप को हर तरह से भगवान के अर्पण कर दे जीवन जो है ये बस उसी का सफल है जो भगवान के चरार बिंदु में समर्पित हो जाए उनकी सेवा का साधन बन जाए तो असल में वही जीवित है जीवित ये मुक्तदेह दायभा जिसका जीवन भगवान के चरणों में उद्ध मु गई है मरा हुआ लोहर और क्या है उसमें तो जीवन उसका है जो अपने शरीर से मन से वाणी से भगवान के चित्त चरणों पर नौछावर हुआ रहे तो निरंतर तुम्हारी तुम्हारे अनुग्रह के अनुभव में उस अनुभव की प्रत्याशा में जो लगा रहे और संसार के भोग प्रारब दृश जिस प्रकार राजा निर्विकार चित्र से उन्हें भोगे और भगवान के नरी सुंदर श्री चमार की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है मन वचन से बस ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुक्ति पदे ऐसा दाएं भाग जो मुक्ति का पद है ये तो उसको उत्तराधिकार ही मिल जाता है तो, तो, तो प्रेम मिलता है मुक्ति तो उसको बिना प्रयास क्या पहले कहा कि बड़े प्रयास करने पर भी केवल बोध अलग गए केवल बोध के लिए जो प्रयास करते हैं उनका प्रयास निष्फल होता है पुषावढ़ातना तो व्यर्थ होता है कुछ वालों के समान और यहाँ पर जो जो तो तुम्हारी तो तो तो कृपा के प्रत्याशी हो गए और जिन्होंने अपने आप को तुम्हारे अर्पण कर दिया उनको मुक्तित्व अपने आप ही बिना ही आयास के उत्तराधिकार के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता कमाई नहीं करनी पड़ती बाप की कमाई बाप का धन मिल गया बाप की बटे इसलिए और कुछ नहीं करना पड़ता बाप तो की हो बटे बस उत्तराधिकार धन प्राप्त होगा तो मुक्ति पड़े सदाए भाट मुक्ति जो है कि तो उसको दाए भाग में मिल जाती है ऐसे हे जगदीश भक्ति सुगम तब तब जीव कहा अपरम कचदीस भक्ति बिना हे नंद जो नर चतुर हुई जग कोई तब कटाक्ष माने मन सोई कब कटाक्ष करी है जगना था कृपा ये वंशय गित सुन हरिगाथा निज अर्जित जे कर्म पुराने भल अरुनंद किए जसे जाने तस फल लह करे शोभ होगा अनासक्त भू गए दिन सोगा अच कलेष तप आदिक त्यागी सब सब संतत भय अनुरागी एवं भी, भी जो जीवित हैं प्राणी भय मुक्ति भागी ते जानी। वे मुक्ति के भागी तो अपने आप हो गए तो तीन चीज कि तो बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही है तीन चीज याद रखने की दुख तो छूट जाएंगे आज ही भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए